ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का अवतरण भाष्य पर विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रथम व्रत कथन किया और फिर उत्तर ग्रंथ का अवतरण लिखने के लिए प्रारंभ किया व्रत कथन में बताया कि चतुस्ूत्र के माध्यम से यह कहा गया चौथे सूत्र से तो कहा गया कि जो वेदांत वाक्य ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजन वाले मात्र हैं उनका ब्रह्मात्म एकत्व में कार्यानुप्रवेश के बिना ही तात्पर्य निश्चित होता है और जन्मादेश यह सूत्र बताता है वह जो एक द्वितीय ब्रह्म है समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय वह जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है उस सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जो है उसका तृतीय सूत्र के द्वारा हो गया उपादन निरतिशय सर्वज्ञत्व का तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है ये कहा गया अब जो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ऐसा वेदांत याने वेदों का ज्ञान कांड बताता है और इसी अर्थ में मात्र यदि वेदों का तात्पर्य निश्चित हो जाए तो फिर प्रधान कारणवाद आदि जो अन्य वाद हैं वे अवैधिक सिद्ध हो जाएंगे इसलिए पूर्व पक्षी बनकर के जो अन्यवादी हैं वे उपस्थित हो रहे हैं यह बताने के लिए कि तत्व समन्वयात सूत्र के द्वारा जो समस्त ज्ञान कांड का तात्पर्य एक में वितीय ब्रह्म में बताया गया वह अनुचित है समस्त उपनिषदों का पर्यवसान एक में द्वितीय ब्रह्म में नहीं हो सकता ऐसा कहने के लिए प्रधान कारण वादादि जिनके हैं ऐसे सांख्यादि उपस्थित होते हैं इस समन्वय का विरोध करने के लिए विरोधी बन करके उनमें से एक एक का मत बताना भाष्कर भगवान ने प्रारंभ किया है सांख्याद परिनिष्ठित वस्तु इत्यादि से ते कहते हैं कि सांख्या। जो सांख्यादि हैं सांख्य और आदि शब्द से मीमांसक और परमाणु कारणवादी वैशेषिक आदियों को लेना है उनका कहना है कि सिद्ध वस्तु जो है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से ही जानने योग्य है प्रमाणांतर गम्य है ऐसा उनका मानना है और जगत के कारण के रूप में अनुमान प्रमाण से का ही निश्चय होता है ये भी मानना है का तो अनुमान प्रमाण यानी युक्ति प्रमाण से जो जगत का कारण निश्चित हो रहा है प्रधानादि वेदांत यदि ब्रह्म, ब्रह्म को कारण बताएगा तो अनुमादि का विरोध होगा इसलिए अनुमादि प्रमाण के साथ वेदों के ज्ञान कांड का विरोध टालने के लिए वेदों के ज्ञान कांड में भी अनुमानादि प्रमाणों से जगत के कारण के रूप में निश्चित जो प्रधानादि हैं उन्हीं को बताया जा रहा है ऐसा वेदांत का अर्थ निकाला जाए तात्पर्य निकाला जा अनुमान आदि जिसे जगत का कारण बता रहा है, उसी में उपनिषदों का तात्पर्य है प्रधानादि में यह माना जाए, ऐसा सांख्यादि का आग्रह है और अपने इस आग्रह से ग्रसित होकर के ये उपस्थित हो रहे हैं पूर्व पक्षी तो लिखते हैं संख्या सांख्यादयस्तुष्ठ वस्तु प्रमाणांतर एव इति मन्यमाना प्रमाणातरगम्यम एवं मनमानदी कारण अन्मीमान लिखते हैं इस पर थोड़ी टीका है उस टीका को देखिए भवतु सिद्धे वेदाता तथापि तथा अयोगे ब्रह्मणी शक्ति ग्रह न अयोगा कूटस्थ्नाकारिवाच भले ही आपने दधना जुहोती इत्यादि विधिवाक्य में प्रयुक्त दध्यादि पदों के दृष्टांत से तथा ब्राह्मणों न नव्य इत्यादि निषेधवाक्य के दृष्टांत से ये सिद्ध किया कि वेदांत का सिद्ध वस्तु में भी समन्वय है तो भले ही उपनिषदों का सिद्ध वस्तु में समन्वय निश्चित हुआ तो भी जो ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाण अयोग्य है और कूटस्थ होने के कारण निर्विकार होने से जगत का कारण बनने की अयोग्यता है उसमें ऐसा जगत का कारण बनने की अयोग्यता वाला ब्रह्म नहीं हो ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय नहीं हो सकता ब्रह्म से अलग कोई सिद्ध वस्तु मैं ब्रह्म वेदांत का, का तात्पर्य मानना पड़ेगा समन्वय मानना पड़ेगा जो कूटस्थ हो और मानांतर गम्य होने से शक्तिग्रह योग्य भी माने, ऐसी सिद्ध वस्तु उपनिषद प्रतिपाद्य है ऐसा मानना चाहिए यदि सिद्ध वस्तु में उपनिषदों का प्रामाण्य है तो ऐसी सिद्ध वस्तु को उपनिषद के तात्पर्य का विषय माना जाए जो मानांतर योग्य हो जिससे कि शक्ति ग्रह होगा और कूटस्थ न हो निर्विकार न हो परिनामी हो तो जगत का कारण वो बन सकती है और जगत के कारण के रूप में उसे वेदांत बता रहे हैं ऐसा माना जा सकता है ऐसा तो ब्रह्म है नहीं इसलिए ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय न माना जा तो जो श, ज, शक्ति ग्रह योग्य होगा और कारण बन्य योग्य होगा ऐसा कोई सिद्ध पदार्थ खोजा जाए वो कौन होगा तो सांख्य तय हमारा प्रधान है जिसमें शक्ति ग्रह भी हो सकता है प्रमाणांतर योग्य होने से प्रधान का जगत के कारण के रूप में अनुमान किया जाता है अनुमान है प्रमाणांतर और उसका विषय प्रधान बन जाता है इसलिए उसमें शक्तिग्रह होगा एक हेतु और दूसरा कूटस्थ होने से सावय होने से परिणामी होगा विकारी होगा, विकारी होने से कारण बन सकता है इस दृष्टि से कहते हैं कि किंतु सर्गाद्यम कार्य जड़ प्रकृति कार्यत्वात् घटवत इति अनुमानगम्युणे प्रधान समन्वय आक्षिपंती तो जो प्रधान कैसे अनुमान का विषय बनेगा इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यवात घटवत यह अनुमान है इसमें सर्गाद्य कार्य है पक्ष जड़ प्रकृतिकत्व है साध्य और कार्यत्वात्त हे है हेतु घटवत दृष्टान्त है व्याप्ति होगी यत्र यत्र य्यम तत्र त्र जड़ घटादयः घट कार्य है इसमें कार्यत्व रहता है तो इसकी प्रकृति यानी उपादान कारण कौन है मिट्टी वह जड़ है तो घट में कार्यत्व है जड़ प्रकृति प्रकृतिकत्व भी है तो ये व्याप्ति के लिए दृष्टांत बन जाएगा यत्र, यत्र कार्यत्वं तत्र तो तो जड़ प्रकृति प्रकृतिकत्व यथा घट तो जो स्वर्गा कार्य हैं सर्ग कहते हैं सृष्टि को और ये इस कल्प की जो सृष्टि है और आद्य का अर्थ है प्रथम तो सर्गाद्य का अर्थ निकलेगा इस कल्प का प्रथम कार्य सर्गाद्य कहलाएगा तो इस कल्प का जो प्रथम कार्य है वह पक्ष हुआ उसमें भी कार्यत्व तो धर्म रहेगा कार्य मात्र में कार्यत्व तो रहेगा तो स्वर्गा कार्य में भी रहेगा ना प्रथम इस कल्प के प्रथम कार्य में भी कार्यत्व तो रहेगा और कार्यत्व तो है व्याप्य जड़ प्रकृति तत्व तो है व्यापक और व्याप्य अपने व्यापक के बिना नहीं रहता जैसे अग्नि का व्याप्य धुआ अपने व्यापक अग्नि के बिना नहीं रहता कहीं पर भी व्यापक तो व्याप्य के बिना रह सकता है अग्नि अपने व्याप्य धुआ के बिना भी तप्त अयोगोलक आदि में रह सकता है वहां धुआ नहीं है लेकिन अग्नि है किंतु व्याप्य कभी भी अपने व्यापक को छोड़कर के नहीं रहता तो स्वर्गा कार्य में स्वर्गा कार्य कौन है तो सांख्यों के अनुसार महत तत्व प्रधान का प्रथम परिणाम महत्वत्व तो है ना वो है स्वर्गा कार्य और उसमें भी कार्यत्व तो है और वो जो कार्यत्व तो है वो है व्याप्य जड़ प्रकृति प्रकृतिकवरूप व्यापक का महतत्व रूप प्रथम कार्य में रहने वाला कार्यत्व ये बता रहा है कि महत्त्व रूपी कार्य की प्रकृति जड़ है उपादान कारण जड़ है महतत्व तो जड़ प्रकृतिक है जैसे घट जड़ मिट्टी प्राकृतिक है ऐसे इस कल्प का प्रथम कार्य महतत्व भी जड़ प्रकृतिक है उसका प्रकृति यानी उपादान कारण जड़ है और ब्रह्म को यदि प्रकृति मानेंगे तो ब्रह्म तो चेतन है तो ये जो व्याप्ति है यत्र कार्यत्व तत्र जड़ प्रकृति प्रकृतिकत्व इसका विरोध होगा ना इसलिए मानना पड़ेगा कि इस कल्प के प्रथम कार्य का उपादान कारण कोई न कोई मिट्टी आदि के तरह जड़ है तो वो कौन होगा जड़ तो मानना होगा त्रिगुणात्मक प्रधान वो इस कल्प के प्रथम कार्य की प्रकृति है उपादान कारण है इस दृष्टि से लिखा कि सर्गा जड प्रकृतिकम् कार्यत्वात् प्रकृति कार्यवाद घटवतुमगम्ये त्रिगुणे प्रधाने <coughs> समन्वयः इति अक्षिपन्ति तो जो जड आ, है त्रिगुणात्मक प्रधान वह जगत का परिणामी उपादान कारण है और उसमें वेदांतों का समन्वय है ऐसा आक्षेप करते हैं सांख्य ये सांख्यों का आक्षेप रहेगा तत्व समन्वय सूत्र ने बताया कि ब्रह्म में एक मेवा ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय है सांख्य कहते हैं ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहते इसलिए कि वह जगत का कारण बन नहीं सकता कार्य रूप जो जगत है वह जड़ है चेतन प्रकृतिक नहीं हो सकता वह जड़ प्रकृतिक रहेगा और ब्रह्मचेतन होने से जगत का उपादान कारण नहीं होगा जड़ प्रधान जगत का उपादान कारण होगा तो दयस्तु परिनिष्ठित वस्तु प्रमाणान्तर गम्यम एव इति मन्यमाना प्रधानादीनी कारणांतराणी अनुमी मना इसकी व्याख्या हुई भाष्य में जो है ना एक विशेषण सांख्यादी का कि प्रधानादी नी कारानी अनुमिमा माना अनुमिमी तो अनुमी माना का अर्थ है अनुमान करते हुए कारणांतर यानी ब्रह्म से अतिरिक्त कारण प्रधान है तो परमाणु है तो शून्य है इत्यादि को हा दोनों भी दोनों भी मानते हैं जगत का परिणामी उपादान कारण प्रधान कोई शेषवर सांख्य भी निरोश्वर सांख्य भी निरीश्वर नीर, सांख्य कौन है शेषवर सांख्य कौन है हम्म कपिल हम्म और दोनों भी जगत का उपादान कारण प्रधान को मानते हैं इसलिए निरेश्वर दोनों और वैशेषिक वे भी ईश्वर को मानते हैं लेकिन उपादान कारण नहीं निमित्त कारण मात्र और उपादान कारण कौन है तो परमाणु वे भी जड़ हैं तो वे कहते हैं सावय द्रव्य का उपादान कारण होता है उपादान कारण यानी समुवाई कारण उसका अपना अवयव अवयव द्रव्य वय द्रव्यात्मक कार्य के आरंभक होता है ऐसा सांख्यों का मानना है तो समवाई कारण उनके यहां परमाणु है तो इसलिए कहा कि तत्परतया एव वेदांत योजयन्ति। योजयन्ति का करता है सांख्यादया तो सांख्यादि तत्परतया एव वेदांत वाक्यानि योजयती इसमें तत्शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्यस्थ तत्शब्द का जिनके मत में जो जगत का उपादान कारण है उसे तत्परतया में तत्शब्द से लिया जाएगा सांख्यों के अनुसार जगत का उपादान कारण प्रधान है योगियों के अनुसार जगत का उपादान कारण प्रधान है तो तत्परतया में तत्का निकलेगा प्रधान तो प्रधान परतया एव वा वेदांत वाक्या योजयती यह अर्थ निकलेगा सांख्यों की दृष्टि से और काणाद आदि के दृष्टि में तत्परतया में तत्का अर्थ है परमाणु जगत के उपादान कारण परमाणु है ऐसा मानते हैं सांख्य सांख्य नहीं वैशेषिक तो वैशेषिक नया एकको के अनुसार तो हो गया तत्शब्द का अर्थ परमाणु तो तत्परतयाव का अर्थ निकलेगा परमाणु परतया एव वेदांत वाकयानी योजयती वैशेषिक वेदांत को यानी उपनिषदों को मानते हैं सांख्य भी मानते हैं लेकिन वे कहते हैं कि जगत के कारण के रूप में उपनिषेदे ब्रह्म को नहीं बता रही है अपितु सांख्य कहेंगे प्रधान को और वैशेषिक कहेंगे आपके परमाणुओं को वेदांत वाक्य जगत के उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं ब्रह्म को नहीं ऐसा इन लोगों का मानना रहेगा विरोधियों का और शून्यवादी के मत में तत्परतया में तत्का निकलेगा शून्य तो तत्परतया एव वेदांत वाक्या योजयती माध्यमिका उस समय सांख्यादय में आदि शब्द से ग्राह्य जो माध्यमिक है वे रहेंगे और वे योजना समन्वय करते हैं किनका वेदांत वाक्यों का किस में तो तत्परतया में तत्शब्द से ग्राह्य शून्य में ऐसा शून्यवादी कहेंगे अब भाष्य में अच्छा पहले टीका थोड़ी और टीका को भी देखिए तो इति आक्षिपंती इसके बाद में टीका है सिद्धम मनातम्यम इति आग्रह शक्तिग्रहा <coughs> सिद्ध वस्तु गम्य ही है ऐसा आग्रह सांख्यादि क्यों करते हैं जो एक सांख्यादि का विशेषण भाष्य में बताया गया था परिनिष्ठतम वस्तु प्रमाणांतर गम्यम इति मन्यमाना इसमें सांख्यादियों का ये आग्रह है कि सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर से ही जानी जाएगी प्रत्यक्षादी प्रमाणांतर से जानी जाने वाली जो वस्तु है वही शब्द प्रमाण का विषय बनेगी अन्य नहीं ऐसा आग्रह क्यों करते हैं सांख्यादी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार लिखते हैं कि सिद्धम मान्तर गम्यम एव इति आग्रह सांख्यादी का जो यह आग्रह है वो किस लिए है तो कहते शक्ति ग्रहार्थ कहते शक्ति ग्रह के लिए उनका ये आग्रह है जो उनके अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर गम्य सिद्ध वस्तु है उसी में शब्द की शक्ति ग्रह होगा और शब्द की शक्ति का ग्रह होगा तभी शब्द प्रमाण का विषय बन पाएगी सिद्ध वस्तु तो ब्रह्म में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर गम्य तो होने से वो शक्ति ग्रह नहीं हो पाएगा शक्ति ग्रह न होने से शब्द प्रमाणात्मक वेदों के ज्ञान कांड का विषय ब्रह्म नहीं बन पाएगा इसलिए ज्ञान कांड का समन्वय ब्रह्म में नहीं होगा ऐसा सांख्यों का मानना है इस दृष्टि से लिखा कि सिद्ध मनाम्यम आगे लिखते हैं टीकाकार की अतए प्रधानदिग्रहसंभवा तत्परतया वाक्यानि योजयन्ति इति उक्तम तो अतएव का अर्थ है प्रधानादि में शक्तिग्रह संभव होने से ही और प्रधानादि में शक्तिग्रह क्यों संभव है तो कहते इसलिए कि प्रधानादो अनुमान उपस्थित प्रधानादो का विशेषण है अनुमान उपस्थिति अनुमान से निश्चिते अनुमान न उपस्थित शब्द का अर्थ है निश्चित उपस्थिति का अर्थ है निश्चय उपस्थित का अर्थ हो जाएगा निश्चिते ज्ञाते तो अनुमान प्रमाण से ज्ञात जो प्रधान आदि प्रधान आदि अनुमान प्रमाण से ज्ञात होने से मानांतर गम्य तो में रहा तो मानांतर गम्यत्व होने से शक्ति ग्रह संभवत तो शक्ति ग्रह हो जाएगा ना प्रधानादि विषय शक्ति ग्रह होगा तो तत्परतया वाक्या योजयती तो तत्परतया प्रधानादि परतया वाक्या योजयती यानी प्रधानादि में ही ज्ञान कांड के वाक्यों का समन्वय करते हैं इति उक्तम ये बात बताई गई आगे कहते हैं सर्वेशु इत्यादि जो वाक्य हैं भाष्य में सर्वेशु एव वेदातवाक्यू इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच तेजसौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्व इद्यात स्वतो कारण दर्शयन्तो एव मना जगत्कारण वदंती तो तेजसा सौम्य श्रेन सन्मूल तो हे सौम्य संबोधन है किसने किया किसके लिए हे सौम्य ऐसा संबोधन किसने किसके लिए किया हाँ उदालक जी ने श्वेत केतु के लिए ये छठवी अध्याय का वाक्य है छादोग्य <coughs> उपनिषद के छठवी अध्याय का वाक्य है उसमें उद्दालक जी श्वेत केतु को कह रहे हैं हे सौम्य यानी हे प्रियदर्शन श्वेत के तो सुब्द का अर्थ होता है कार्य सुंग यानी कार्य और सुंगेन का विशेषण है तेजसा तो तेजसा सा सुंगेन का अर्थ तेज रूपी कार्य से सन्मूलम अन्विच मूलम का अर्थ है कारणम तो कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयते ये नियम है ना तो कार्य है धूम अग्नि का और उसे देख करके धूम के कारण अग्नि का अनुमान किया जाता है कार्यम दृष्ट कारणम अनुमीयते तो कार्य जो है तेज ये दिख रहा है अनुभव में आ रहा है तो कहते तेज रूपी कार्य को देख करके जैसे धूम रूपी अग्नि के कार्य को पर्वत में देख करके जहां धूम दिख रहा है वहां पर न दिखने वाले धूम के कारणभूत अग्नि का अनुमान किया जाता है निश्चय किया जाता है ऐसे श्वेत केतु को उद्दालक जी कह रहे हैं तुम्हें तेज दिख रहा है तो तेज यह कार्य किसका है तेज को किसने उत्पन्न किया तेज है एक भूत और छांदों उपनिषद में तीन ही भूत बताए हैं पांच नहीं ने तीन कौन कौन पृथ्वी जल तेज और तेज रूपी भूत को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है तत्तेजो असृजत एक छ वहीं पर आया हुआ वाक्य है तत्तेज वो असृजत इसमें तेज का को उत्पन्न किया कहा गया और किसने उत्पन्न किया तो असृजत के कर्ता के रूप में तत् सर्वनाम से ग्राह्य जो प्रकृत सद वस्तु है उसे कर्ता बताया जा रहा है तत्पदार्थ है कर्ता और तत् सर्वनाम है स्वर्णाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ को बताना और प्रकृत है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीय ये है प्रकृत अर्था सत्पदार्थ और उस सत्पदार्थ को तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ तत् सरोनाम बताएगा तो तत् तत पदार्थ ने तेज को उत्पन्न किया का मतलब पदार्थ तेज का कारण है वो तत पदार्थ कौन है प्रकृत जो होगा वो प्रकृत है सत इसलिए तत पदार्थ हो गया सत तो सत है जगत तेज का कारण तेज है सत का कार्य तो ये कह रहे हैं कार्यम दृष्ट कारणम अनुमियते इस नियम के अनुसार सत का जो तेज रूपी कार्य है उससे तुम उसके कारण सत का अन्वेषण करो अनुमान करो खोज करो तो तेजसा सौम्य सुंगे न सन्मूलम अन्विच्छ ये है न तो ते हे सौम्य अन्विच्छ का अर्थ है अन्वेषण करो अन्विच्छ कौन सी विभक्ति है हाँ तो, तो क्रियापद में कौन सी भी भक्ति है, है? मध्यम पुरुष का एक वचन है लोट लकार भव भवतात्मता ऐसे इच्छा अनु उपसर्ग है अनु है? है उपसर्ग और यशु इच, इच्छायाम धातु से इच्छे बना लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन अन्विच्छ का अर्थ है अन्वेषण करो कर्ता कौन है तुम इस मध्य तम युष्मिकरणे स्थानिपी मध्यम एक सूत्र है ना उससे मध्यम पुरुष होता है मध्यम पुरुष में कर्ता वाक्य में प्रयुक्त युषमत शब्द हो या ना हो वो युष्म पदार्थ ही होगा इसलिए तुम सन्मूलम अनविच्छ तुम सदरूपी कारण का अनुमान करो किससे तो तेजसा सा सुगे तेज रूपी कार्य से जैसे धूम से वन्नी का अनुमान करो धूम दिख रहा है तो निश्चित ही वहां पर वनी है उसका कारण ऐसे तेज यदि दिख रहा है तुम्हे तो तेज से तुम उसके कारणभूत सत पदार्थ का निश्चय करो अन्वेषण करो ये जो श्रुति है ये श्रुति भी सत पदार्थ को अनुमान का विषय बता रही है अनुमेय बता रही है तेज रूपी हेतु से उसका कारण सत पदार्थ अनुमेय है वो सत कौन है वेदांती कहेंगे ब्रह्म है लेकिन सांख्याधि कहते हैं कि वो ब्रह्म नहीं ब्रह्म तो अलिंग होने से अनुमेय भी नहीं है अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है ना प्रमाणांतर अगम्य है आप तो कहते हैं वेदिक गोचर है वेदांतिक वेद्य है ओपनिषद है तो फिर अनुमान का विषय कैसे बनेगा तो आपका ब्रह्म तो अनुमान का अविषय है और छांदोग्य श्रुति बता रही है जगत के कारण के रूप में छांदोग्य श्रुति के द्वारा बताए गए सत को तेज रूपी कार्य से अनुमेय इसलिए वो सत पदार्थ आप वेदांतियों का ब्रह्म नहीं हो सकता छांदोग्य उपनिषद में जो सत बताया वह ब्रह्म नहीं अपितु प्रधान आदि है जिसका कार्य तेजादि है और उस तेजादि रूप कार्य से उसे अनुमेय बताया गया अनुमान बता है अनुमानगम्य बताया है ब्रह्मत्व तो अनुमानगम्य नहीं है ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी इस प्रकार ये सब वाक्य जो हैं, हमारा प्रधान भी अनु, अनुमेय है और जगत के कारण के रूप में वेदांत जिसको बता रहा है वो सत्पदार्थ भी अनुमेय है और ब्रह्म तो अनुमेय नहीं है अनुमेय है इसलिए वेदांत वाक्य के द्वारा जगत के कारण के रूप में जो सत्पदार्थ बताया गया वह ब्रह्म नहीं अपितु हमारा प्रधान है ऐसा बताएंगे कौन सांख्य इस श्रुति वाक्या वाक्य को आ, अपने पक्ष में लगाएंगे किंच तेजसा सौम्य श्रृंगे नन्मूलम अन्विच इत्याद्यात श्रृंगुत के पास में जो पूर्ण विराम है न उसकी अनावश्यकता है आवश्यकता नहीं है वो दर्शयत ये उसका कारणस्य विशेषा इद्या श्रुत शिंग कारण्सन्वे दर्शय मनाद जगत वदन्ति तो दर्शय दर्शयन्ति ऐसा दर्शयन् गौरी गौरी गौरियो गौर ऐसे दर्शयत होना चाहिए ना श्रुति का विशेषण है तो वदन्ति का कर्ता कर्तव्य श्रुतया है सुंगे न लिंगे न कारणस्य स्व अन्वेषण दर्शयंत्य ऐसा नहीं है दर्शय तो है वो तो लिंग हो जाएगा ना श्रुति स्त्रीलिंग है श्रुति शब्द तो, तो दर्शयंत्य ऐसा होना चाहिए ना किसी पुस्तक में दर्शय नहीं है हाँ, तो लिखा है ना तो पुलिंग हो गया वो तो फिर जब अलग करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा दर्शयंता दर्शयत <coughs> गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्य <coughs> ऐसा बनता है ना तो श्रुतः का विशेषण हो जाएगा यदि तो वो हो जाएगा और नहीं तो फिर जो पूर्ण विराम है वो वहीं रखना होगा और दर्शयत दर्शयंत ये विशेषण बनेगा सांख्यादय का विशेष का अध्ययन करना पड़ेगा कि तेजसा कारणस्य दर्शयन्तो एव वदन्ति लिंग कारण सेन्व दर्शय मनादमे जगत्कार वेदातवाक्यु सृष्टि विषय अव्यील इत्यादिया श्रुतया यही होना चाहिए था वहां से ही ये सर्वेशु का अवतरण है लेकिन किसी ध्यान में नहीं आया लोगों के प्रूफ देखने वाले के तो ऐसा ही छूट गया ये उचित था तो भाषा तो ये अर्थ निकला कि सुंग रूप लिंग से यानी हेतु से लिंग शब्द का तो अर्थ हेतु होता है ना लीनम अर्थम गमयती थी लिंगम तो जो अज्ञात अर्थ है उसे जो बता दें उसे कहा जाता है लिंग तो हेतु के ज्ञान से कारण का ज्ञान होता है तो धूम दर्शन हेतु अग्नि अग्निश्चय उसका कार्य है तो लिंग कारण सेन्वेशन दर्शयो मनातर सिद्धमे जगत कारण श्रुत वदन्ति कती हैं श्रुतिया कि जगत का कारण मानांतर सिद्ध ही है मानांतर सिद्धम एवं जगत कारणम वदंती कौन वदंती तो श्रुतया तो श्रुतिया बताती है कि जगत का कारण जो मानांतर सिद्ध है इन्हें अनुमान प्रमाण से निश्चित है वही जगत का कारण है ऐसा श्रुतियां बताती हैं कहते कहा पर बता रही कैसे बता रही तो सुंगे न लिंगे न कारण से सो तो अन्वेषण तो कार्य रूप लिंग से कारण का स्वयं अध्यता को अनुमान करने के लिए बताने वाली श्रुतिया बताते हुए श्रुतिया ये कह रही हैं कि जगत का कारण मानांतर अगम्य नहीं अभी तो मानांतर गम्य है और ब्रह्म तो मानांतर अगम्य है मानांतर अयोग्य है इसलिए ब्रह्म जगत का कारण न हो करके प्रधानादि ही जगत के कारण होंगे उसमें उपनिषदों का समन्वय होगा ये सांख्यादी का कहना है इस दृष्टि से वाक्य लिखते हैं कि एव वेदांत वाक्यु सृष्टि विषय अनुमान कार्य तो सर्वेशु एवं वेदांत अने सभी ज्ञान कांड के वाक्यों में क्या हुआ तो वाक्ये, है तो कहते हैं सृष्टि विषय अने जग वाक्य वेदांत वाक्यसु का ही विशेषण है तो सृष्टि विषय जितने भी वेदांत वाक्य है सृष्टि विषयक यानी कार्य कारण को बताने वाले जो सृष्टि वाक्य हैं जगत का जन्म बताने वाले जो वाक्य हैं ये तो वायमानी भूतानी जयंत इत्यादि उनको कहा जाता है उत्पत्ति बोधक वाक्य सृष्टि है वाक्य हैं और अनुमानेन एवं कार्य तो अनुमान कहते हैं हे लिंग को अनुमिते अनुमीयते अनि अनुमानम ऐसी उत्पत्ति करते अनुमान शब्द की तो अनुमान शब्द का अर्थ निकलता है अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है जिससे अनुमान निश्चय किया जाता है अनुमिति रूपी प्रमा जिससे होती है उसे कहा जाता है अनुमान तो पर्वत में वन्नी की अनुमिति किससे होती है अनुमिति रूपी प्रमा वो धूम दर्शन से इसलिए धूम है लिंग धूम को कहा जाता है लिंग अनुमान तो अनुमान लिंग कार्य कारणम ली लक्षितम तो अनुमान रूपी याने यानी लिंग रूपी जो कार्य है उस कार्य से कारण को ली लक्षितम का है ल, लक्षित करना यानी निश्चित करना अभिष्ट है किसको अभिष्ट है तो वेदांत वाक्यों को सभी सृष्टि विषयक वेदांत वाक्यों को यह अभिष्ट है कि कार्य को देख करके जगत रूपी कार्य को देख करके जगत का जो कारण है उसका अनुमान करे ये अभिष्ट है लीलक सही शितम। प्रधान पुरुष संयोगा नित्य अनुमेय ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार व्याप्ति तत्र आह कथमु तो ये कहते हैं वेदांती के विद्यार्थी सांख्यों के प्रति एक शंका करते हैं कि ननु यानी शंका है वेदांति के विद्यार्थी कह रहे हैं सांख्यों को क्या शंका है तो कहते हैं अतिद्रियवे न प्रधान आदेर जो जगत के कारण के रूप में आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रधानादि पदार्थ ब्रह्म से अतिरिक्त वेदांत का विद्यार्थी सांख्यादियों को पूछ रहा है कि आप कह रहे हो जगत का कारण ब्रह्म नहीं अपितु तो प्रधान है सांख्य कहेंगे वैशेषिक कहेंगे परमाणु हैं तो अन्य दूसरे को कहेंगे तो ये जो जगत के कारण के रूप में आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रधानादि हैं ये इंद्रिय ग्राह्य है या अतिद्रिय है तो इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं मानते हो प्रधान को भी परमाणु को भी त्रेणुक से आगे का जो कार्य है उसे माना जाता है इंद्रिय गम्य द्वेणुक और परमाणु को वैशेषिक अतिद्रिय ही मानते हैं इंद्रिय अगोचर मानते हैं और सांख्य प्रधान को अतिय ही मानते हैं तो ये जो आपके प्रधान आदि है प्रधान और परमाणु आदि ये अत होने से इंद्रिय गम्य न होने से व्याप्ति ग्रह कैसे होगा जैसे व्याप्ति आप बताए हो घट में यत्र कार्यत्व तत्र जड़ प्रकृति यथा घट। तो घट में कार्यत्व घट भी प्रत्यक्ष है घट प्रत्यक्ष होने से और उसका कारण मिट्टी भी प्रत्यक्ष होने से उनका कार्यकारण भाव इंद्रिय ग्राह्य है दोनों इंद्रिय ग्राह्य होने से घट में वो व्याप्ति ग्रह हो सकता है लेकिन आपका प्रधान रूप जो कारण है परमाणु रूप जो कारण है ये तो अतिंद्रिय है अतन्द्रिय होने से और कार्य है प्रधान का कौन महतत्व परमाणुओं का कार्य है द्वेनुक वे कार्य भी और कारण भी अतिद्रिय हैं महत्व भी तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और द्वेनुक भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जो परमाणुओं का कार्य है वैशेषिकों के तो कार्य कारण दोनों अत होने से व्याप्ति ग्रह कैसे होगा जैसे घट और घट का कारण मिट्टी दोनों भी इंद्रियगोचर होने से वो व्याप्ति ग्रह होता है ऐसा व्याप्ति ग्रह यानी व्याप्ति ज्ञान ये प्रधानाधि अतिंद्रिय होने से नहीं हो पाएगा व्याप्ति ग्रह व्याप्ति ग्रह न होने से अनुमान कैसे होगा अनुमान नहीं बन पाए हो पाएगा इसलिए प्रधानादि भी अन अनुमे ही हुए ब्रह्म के तरह ऐसा वेदांत के विद्यार्थी ने सांख्यादि के प्रति प्रश्न किया उसका उत्तर सांख्यादि दे रहे हैं आगे वाले वाक्य से सांख्य लोग दे रहे हैं ये वेदांती के आचार्य का उत्तर प्रश्न नहीं है विद्यार्थी का प्रश्न है। तो वेदांत के विद्यार्थी ऐसे होते हैं प्रश्न करते हैं केवल सुनते ही नहीं है तो ननु अति अतिद्रियत्व प्रधान आदेर व्याप्ति ग्रह योगात तो जो प्रधानादि हैं आपके जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत आपके द्वारा वे तो अत हैं अतिद्रिय होने से व्याप्ति ग्रह नहीं हो पाएगा व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा तो कथम अनुमानम तो बिना व्याप्ति ज्ञान के अनुमान कैसे होगा इस प्रकार की शंका सांख्यादी के प्रति हुई वेदांती के विद्यार्थी की सांख्यादी इस शंका का निराकरण करते हैं तत्र आह <coughs> यानी इस प्रकार की वेदांती के विद्यार्थी की शंका होने पर तत्र पत्रकार आह यानी सांख्य आह सांख्य कहते हैं क्या कहते हैं सांख्य कि प्रधान पुरुष संयोगा इति सांख्या मनंते ये वेदांति के विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर सांख्यों ने दिया ये सांख्य की पंक्ति है सांख्य का ही वाक्य है प्रधान पुरुष संयोगा निमेया ऐसा सांख्य लोगों का सिद्धांत है मानना है इस पर हम लोग विचार करते हैं कल ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण